मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे डोल बाजेरे राजस्थानी गीत आवाई समाचारों के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और चना जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर और बचपन से उनका जो है मन पे था कि कई हम जगह पर जाएँ जहाँ पर हमें बहुत खुशी और शांति मिले तो निश्चित तौर पर यहाँ आने के बाद उन्हें हर चीज़ जो है मैजिक लग रही हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि मुंबई का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए हाँ, मुंबई में ज्यादातर लोग रोड पे ही रहते हैं अच्छा बिकॉज <laughs> आने जाने में इतना टाइम लगता है ट्रैफिक की वजह से हाँ, तो हाँ, ज़्यादा समय रोड पे बिताते हैं उससे उसके बाद जो बचता है वो ऑफिस में और फिर रात को सिर्फ सोने ही आते हैं तो मोस्टली है। बॉम्बे की लाइफस्टाइल बहुत पिसी है हुँ, सब हुँ, लोग अपने व्यवसाय में ऑफिस में उनके टाइमिंग के अनुसार जाते हैं बट लेकिन ये पैंडेमिक ने एक चेंज लाया है सब में हुँ, कि हुँ, लोग ज़्यादातर अभी डिसिप्लिन हो गए थोड़ा स्परिचुअल स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनवर्स जर्नी या अंतर्मुखी या देखे की हमारे अंदर क्या चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया है और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे लाइफ में रोज कुछ समय सुबह शाम या दिन में जब भी हो सके वो भगवान की याद में या कुछ अच्छा पढ़ने अच्छा देखने और अच्छा सोचने में अगर बिताते हैं तो जो काम करने की एनर्जी है ऑफ़िस में या जो भी तनाव है या जो भी टेंशन से वो सब जो भी चलता है वो सबसे लड़ने की हमें शक्ति आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे वी सिस्टर शिवानी का मैं हमेशा याद रखती हूँ कि ट्राई करें कि ऐसी कोई खबरें नहीं पड़े कुछ टीवी नहीं देखे या ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे देखें या नहीं सुने जिससे हमें टेंशन हो जाती है <laughs> बिल्कुल उससे अच्छा है कि हम जिसमें खुश है वो करते रहे जो ऐसे कुछ करे जो जिसमें दूसरों को खुशी मिले जी जी दूसरों को ब्लेस कर सके ये करने में जो आनंद मिलता है वो कोई भी पैसे में या कोई भी चीज़ या कोई भी अचीवमेंट में नहीं मिलता है तो मुझे भी पहले से ही लोगों को कुछ देना हमेशा अच्छा लगता है बेल्कुण, बेल्कुण। तो मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी अब तक नहीं कर रहे तो उन्होंने अपने लाइफ में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को एम्बाइब करना ज़रूरी है बिकॉज़ hmm. अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस होने के लिए ये भगवान को हमारे साथ रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज धीरे धीरे इमिजटली नहीं होगा लेकिन रोज़ रोज़ सुन के समझ के उसको प्रैक्टिस करके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आता है बिकॉज ये जो अभी लास्ट टू इयर्स इज द बिगेस्ट चैलेंज जो सबने फेस किया है उसमें अपने आप को कैसे शांत रखने का हुँ हुँ। ये हमको स्पिरिचुअलिटी ही करती है बिल्कुल नहीं बेल्कुर, तो हम लोग टेंशन टेंशन में ही कोरोना से पहले ही ऐसे टेंशन में ही चले जाएंगे सो <laughs> <laughs> so, ये सब चीज़ें तो होती रहती है ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन खुद को स्टेबल रखना ये हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई बुक नहीं है या कोई ऑडियो रीडियो नहीं है या कोई पैटर्न नहीं है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग जो आ, महावाक्य सुनते हैं या जो जैसे ब्रह्म कुमारी में है वी शिवानी है बाकी टीचर्स हैं जो हमको रोज़ मुरली में सुनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रोज़ बोध मिलता है तो हर एक को जब भी वो सुनता है या देखता है या पढ़ता है तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में हमको इंस्पायर करने वाली बात ज़रूर मिलती है बिल्कुल बिल्कुल तो इसे हम आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है अर्चना जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि अभी पैंडमिक में काफ़ी चीज़ें जो है बदलाव देखा है आपने क्योंकि वैसे मुंबई की लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग भागते रहते हैं और uh, ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है कुछ लोगों का बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका जो है पास में नौकरी हो या एकदम नज़दीक exactly, में कुछ हो yes. या मोस्टली हो सकता है कि जिनका बिजनेस है वो शायद रहते होंगे या लेकिन मोस्टली जो देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग करते हैं रहते दूसरी जगह और आते दूसरी जगह काम पे जाते हैं तो वो ऑन द वे हमेशा रहते हैं तो ये दौड़ वाली ज़िंदगी उनकी जो है वो चार से पाँच घंटा उनका जो है ट्रैफिक में ट्रैवलिंग में चला जाता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा समय जो है रोज़ हम लोग व्यतीत करते हैं और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर हमारे पास क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना करेक्ट तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग वो ट्रैवलिंग को बहुत अच्छी तरह से पीसफुल बनाए Yes. उसको एक मेडिटेशन का जरिया बनाए कि भई yes. अभी मिस्ते मेरा जो है जिस तरह से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वैसे हमारे मन का यात्रा शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट ऐसा कहा गया है मनुष्य अगर सोच ले ठान ले तो सब कुछ कर सकें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा उस पर मन ना चले आपका yes, yes. <laughs> तो इसीलिए एक शब्द मुझे स्परिचुअलिटी में एक बड़ा अच्छा शब्द है देखते हुए मत देखो सुनते हुए मत सुनो Yes. तो शायद इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं और मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस अगर हो जाए हमें हमारा एम फोकस हमारा लाइफ में हो कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है मुझे अच्छी अनुभूति करना है मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है तो ट्रैवलिंग वाली जो पोजीशन है उसको आप देखिए और उसको पहले तो सब चीज़ों को निरीक्षण कर ले और फिर आप कैसे यात्रा इसको सुगम बना सकते हैं है ना जैसे मन के लिए कहा जाता है मन सुमन हो जाएगा yes. लेकिन सुमन कब होगा जब मन के अंदर शुद्ध और सुंदर विचार शुभकामना के विचार आप करेंगे yes, score, say, हाँ तो hmm. वो चीज़ें आपके पास हो और उसका अगर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे uh -huh. तो अच्छे तांटों को लाने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा उनको लिखना पड़ेगा है ना तो यू कैन माना एक ऐसी किताब हो आपके पास जिसमें सिर्फ अच्छे विचार ही मिले आपको uh -huh. तो ऐसे किताब ज़रूर अपने पास रखिए और उसको पढ़ते पढ़ते फिर उसको याद कीजिए ट्रैवलिंग में तो हाँ। आपका का जो है एक वो सुनते हुए हुए नहीं नहीं सुनेंगे देखते नहीं देख पाएंगे तो जैसे हम हो भी हो रोज करते हैं लेकिन मैं गाड़ी से करती तो एक advantage है कि हम लोग सुबह जैसे ही घर से निकलते हैं तब मुरली चालू करते हैं या हुँ, कोई इंस्पिरेशनल टॉक या बीके शिवानी के ऑडियो सुनते हैं तो सुनते सुनते जाते हैं तो वो सुनते सुनते जितना समय है वो कभी ख़त्म हो जाता है वो पता, नहीं, पता चलता नहीं चलता और दूसरी अच्छी बातें भी हमारे दिमाग में रहती है उसके लिए उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है जी Uh, अर्चना जी बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं जिनके पास गाड़ी है वो सुन सकते हैं और जिनके पास गाड़ी नहीं उनके लिए फिर प्रोत्साहित करना जरूरी है yes. जैसे मैंने बताया <laughs> <laughs> और आइए आगे बढ़ते हुए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा जो वजन है आपको सुनाएंगे और आप भी अगर हमारी बातें सुन रहे हैं या कोई सवाल या कुछ पूछना हो तो आप चौरानवे 14-15, 14-15 इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं मैसेज दे सकते हैं एसएमएस भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लाइव आप बात भी हमारे साथ कर सकते हैं तो आई आप सबके लिए एक और खूबसूरत सा भजन श्याम तेरी बंसी अभी आपके लिए नमस्कार आप एफएम शाम तेरी बंसी पुकारे बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना गीता गीत गाता चल इस का सचिन सारिका पर किया गया रविंद्र जैन का खूबसूरत नगमा आपने अभी सुना तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनसे बातें कर लेते हैं हेलो जी नमस्कार हेलो जी नमस्कार भाव जी दो दिन का मेला है हाँ फिर चले जाना है <laughs> दो दिन की जिंदगानी। <laughs> दो दिन का मेला है फिर चले जाना तो है और फिर आना दिन दिन है दो दिन की जिंदगानी। अच्छा <laughs> <laughs> <laughs> क्या लेके आया क्या लेके जाएगा <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही बात है <laughs> ये हो जाए बाद बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी जी आज चलिए बड़ा खूबसूरत जो भाव है आपने प्रकट किया है जी धन्यवाद गुड़ीलाल जी दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगानी है ना और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीजों को समझ ले तो खुशी होती है कहते हैं क्या भरोसा जिंदगानी का आदमी है बुलबुला पानी का <laughs> जीवन का कोई भरोसा नहीं लेकिन जो जीवन आपको मिला है उसके सार्थक बनाने का यही पुरुषार्थ है ना जीवन का भरोसा नहीं कल क्या होगा भरोसा नहीं लेकिन आज अभी अभी इस वक्त को अच्छा बना ले खुशियों से जी लें यह है कला ये है एक आर्ट जो आप हम सबको इस समय डेवलप करना है तो आइए हम लोग बात कर रहे थे अर्चना जी से अर्चना जी आपका ब्रह्म कुमारी से जुड़ना कैसे हुआ और आपने कैसे इस चीज़ को समझने की कोशिश की और यहाँ तक पहुँचे थोड़ा सा बताइए श्योर एक्चुअली में मैं जो ऑर्गेनाइजेशन uh, में काम करती थी वो अराउंड 2013 या 14 में वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैं मैं 18 साल काम कर रही थी mm -hmm. वो बंद हो रही थी mm -hmm. और मुझे सडनली पैनिक अटैक आया था और mm -hmm. मैं मेरी हार्ट रेट बहुत uh, तेज़ हो गई थी तो मैं आईसीयू uh, में थी mm -hmm. और uh, बीमार थी बिकॉज मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो गया था डायबिटीज़ uh, हाई हो गया था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ट रेट तो तभी बिंदुबेन बिंदुबन ईस्ट ब्रह्म सेंटर से आए थे मुझे देखने हॉस्पिटल में क्योंकि मम्मी मेरी ज्ञान में तेरह साल से है तो उन्होंने बताया तो वो मुझे मिलने आई मुझे दृष्टि दी आँखों के द्वारा और उन्होंने मुझे बोला कि आपको राजयोग सीखना है तो आप तैयार हो जाइए मैं सिखा देती हूँ आप नहीं ट्रैवल कर सकते कोई बात नहीं मैं किसी को घर पे भेज देती हूँ तो फिर आ, उन्होंने धीरज पैन को आ, घर भेजा था मेरे अच्छा, च्छा, और च्छा, च्छा। वो दस दिन तक रोज मुझे आ, पढ़ाने आती थी बिकॉज़ राजयोग का एक है कि आपको सात दिन या दस दिन कंटिन्यूसली उसको सीखना होता है हर एक दिन में एक आ, नया नई चीज़ सीखने मिलती है तो उन सात दिनों में जब मैं घर थी तो मैं धीरज बहन से राजयोग सीख लिया तो उसको आ, मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया लेकिन ऑफिस जाने आने और रोज़ की जिंदगी के अनुसार मैं ये सच बोलना चाहती हूँ कि मैंने रोज़ नहीं मेडिटेशन किया या रोज़ तभी मुरली सुनने नहीं गई सेंटर लेकिन जैसे हो सके घर पे आ, मैं आ, अपने मोबाइल पे या जो मोबाइल मुरली आती है तो मम्मी के साथ वो सुनती थी आ, और सुबह मेडिटेशन करती थी लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें करते करते ये रियलाइज़ होने लगा कि आ, कुछ तो है जो आ, हमारे मनस्थिति को थोड़ा काम करता है ये करने से हुँ. तो मैं मेरे मेरा उसमें इश, विश्वास बैठने लग गया और मैं सुबह ऐसा होने लगा कि जैसे बोलते है राजयोग में ब्रह्म कुमारीज में कि साढ़े तीन बजे सुबह अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त होता है जब भी कॉस्मिक एनर्जी या बाबा या जब ऊपर जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो स्ट्रॉंगेस्ट होती है और उस टाइम पे अगर हम योग करें या बाबा से बात करें तो वो हमको हमारे जीवन को जीने में शक्ति देते हैं और यू you नो know, ब्लेस करते हैं जैसे बोलते हैं कि एंजल्स सारे उसी टाइम पे घूम रहे होते हैं और जो बच्चे उनको बुलाते हैं वो उन तक पहुँच जाते हैं तो ऐसा होने लगा कि जबी भी मैं सुबह आँख खुलती थी तो घड़ी देखती थी तो वो तीन बजे होते थे तो वो अभी भी हो रहा है इतने सालों से पहली जब भी नींद में से आँख मेरी खुलती है तो वो तीन बजे ही होते हैं तो <laughs> आ, वो टाइम पे मेडिटेशन करके काफ़ी अच्छा लगता है एंड उसके बाद में आ, मैं ट्रैवलिंग कन्वीनियंस के हिसाब से आ, आ, प्रभु उपवन दिव्या बहन उनके, पास, उनके पास जाने लगी तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया जो भी मैं इतना रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी लेकिन जभी भी मैं गई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत यू नो ब्लेसिंग्स दी मुझे <laughs> बचपन से हम मेरी खुद की हेल्थ से रिलेटेड हमेशा टेंशन uh, रहती है कि मुझे कुछ हो ना जाए कि मुझे कुछ हो पता नहीं वो क्या चीज़ है शायद मेरे पिछले जन्म के सोल के संस्कार है कुछ तो है लेकिन तो बोलती थी ऐसा मत करो आप यू you नो know, आप अपने सेहत के बारे में इतना मत सोचो ये सोचो कि बाबा आपके साथ है और हुँ, हुँ। आ, आप उनके कैनपी में सेफ है हेल्दी है तो आपको शक्ति मिलेगी तो आ, मैंने सोचना चालू कर दिया और उससे फ़र्क तो पड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो और उन ऑलमोस्ट लाइक सिक्स इयर्स से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ जा नहीं पाई रोज़ मुरली नहीं सुन पाई लेकिन योग रोज करती हूँ लेकिन एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ किया है इतने सालों में कि एक मेरे में लोगों का लोगों कि जो आपसे बात करने का तरीका आपसे व्यवहार जो है सब हमेशा सेम नहीं रहता हम सबसे बहुत प्यार से बात करते लेकिन ज़रूरी नहीं सामने से लोग सब अपने साथ कैसे व्यवहार करें, करें। तो लेकिन कभी कभी हमको उसके बारे में बुरा लगता है कि एक इंसान जिससे हम इतने साल बात कर रहे थे सडनली हमारी ज़िंदगी से ऐसे चले जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद उनका हमारे ज़िंदगी में समय ही उतना था जी जी तो so, वो एक्सेप्ट करके आगे, आगे जाना जैसे इंग्लिश में एक सेंग है दैट रिलेशनशिप्स आर लाइक ब्रांचेस लीव्स और रूट्स रूट्स रिमेन विथ यू लीव्स गेट शेड ऑफ ब्रांचेस आर देयर टू सपोर्ट तो shed off. Shed off. So, <laughs> मैं uh, बुरा लगता है कि कुछ लोग जो हमारे लाइफ में थे वो सडनली कैसे चले गए लेकिन फिर सोचती हूँ कि कोई नहीं, बात नहीं क्या होता है कि ये चीजें हमें सत्य है ना इसको स्वीकार कर लेना है हाँ जी। कुछ चीजें हैं जो सत्य हैं उसमें ना कोई कुछ नहीं कर सकता ना हाँ जी कोई आया और कोई चला गया Correct. उसको हम लोग बांध के नहीं रख सकते right. हैं आप चले गएंगे गए, yes. yes. आप इधर है तो मुझे खुशी है आपके <laughs> जाने के बाद क्यों अर्चना right. <laughs> तो right. right. right. क्योंकि वो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए और yes. वहाँ जाने के बाद हमारा फर्ज क्या बनता है की जहाँ भी जाए हमारे जो भी अपने हैं अपने दोस्त है उन सब के प्रति हम एक कर सकते हैं कि हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं उनको गुड विशेष देखेंटली उनके प्रति प्यार और स्नेह का वाइब्रेशन फैला के हाँ तो वो हमारा राइट वे हो जाता है राइट किसी को कोई भी व्यक्ति क्योंकि संसार का जो नियम है वो परिवर्तनशील है ना करेक्ट तो आज जो कुछ हमारे पास है हो सकता है कल किसी और के पास चला जाए परसों किसी और का हो जाए तो चीजें ऑलवेज आप जो चाहते हैं वो चीजें आपके पास नहीं हो सकती हैं हाँ। क्योंकि चेंज है ना संसार में परिवर्तन संसार का नियम है करेक्ट तो उसमें हर वस्तु व्यक्ति सब कुछ चेंज हो रहा है तो right. तो उसमें उसको स्वीकार स्वीकार करना बदलाव right. को को करेंगे तो इतना दुख नहीं होगा वो वो वो फील वो फील अगर उस सत्य समझ ले तो बाकी सब चीज आसान हो जाएगी यस yes, yes, मैंने रियलाइज किया कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट सिचुएशन इट इज़ जैसी एडजस्ट करना अजस्ट और फिर भी जैसे भी कोई आपसे आप व्यवहार करे आप उनसे से बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल। दुआई देना है बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अर्चना जी आई आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत जब गुड़ीलाल जी से मेरी बातें हो रही थी उन्होंने एक लाइन कहा था क्या ले आया जगत में है ना तो कोशिश करते हैं इस गीत को सुन पाए हम लोग ठीक से है ना इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कहे सतनाम जगे कहे सतनाम जगे झूठा जमेला झूठा जमेला दो दिन जिंदगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जगत में क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला में मुसाफिर रहना दो दिन का क्यों वृद्धा कदे कुमान रख इस धन और जो बनकार क्यों वृद्धा कदे कुमान रख इस धन और जो बनका नारी भरोसा पलका नारी भरोसा बलका ही मर जाएगा यूं ही मर जाएगा दो दिन की जिंदगी दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगी दो दिन का मेला नमस्कार आप सुन रहे मधुबा नाइन्टी दो दिन का मेला ये खूबसूरत जो है गीत आपने सुना अभी और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग किसी भी तरह की बातें सुनते हैं या फिर जीवन के सत्य को कुछ चीज़ें हैं हमारे पास आती हैं जाती हैं लेकिन हमें जो है हमेशा सत्य की तरफ आकर्षित होना है और सत्य को समझ ले जीवन क्या है उसको समझ ले आना जाना लगा रहता है है ना सब चीज़ें हैं उसके एक लिमिटेशन है इस संसार में और फिर वो परिवर्तित होकर वापस इस संसार में एक नए रूप में आता है तो इसीलिए हमें जो है परिवर्तन को स्वीकार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रहने का एक माध्यम यही है कि आप इस सार को जीवन का जो सार है जो गीता में बताया गया उसको अगर समझ लेते हैं तो आपका बहुत टाइम जो है वेस्ट ना होते हुए आप उसको यूटिलाइज करेंगे खुश रहेंगे और आनंदित होंगे और वो आनंद आप सबको बांट सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा है कि थोड़ी देर के बाद हम लोग फिट चेंज हो जाते हैं हमारा मनस्पटल पर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिफ्लेक्ट होती हैं कि अभी खुश हूँ और जैसे ही ये ज्ञान भूल जाता है तुरंत है ना फिर वापस हमको लगता है कि वापस याद करना पड़ता है तो ये जो ड्राइविंग वाला जो है अंदर का जो सत्य को स्वीकारना ज्ञान को बहुत बार आपको रिवाइव करते जाना पड़ेगा है ना तो वो वो एक आदत आपके पास हो ये अच्छी आदत बना ले तो निश्चित तौर पे ज्ञान का मनन करना चिंतन करना बार बार उसी चीज़ के बारे में मैं जीवन के सत्य को याद दिलाना अपने आप को ये आप अपने ऊपर कृपा करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अर्चना जी हमारे साथ हैं और आज उनका एक भतीजा है उनका जन्मदिन है उन्होंने कहा है तो चलिए आज के दिन जन्म में उन खास लोगों को याद करते हैं उन सभी के लिए ढेर सारी खुशियां बांटते हैं और उसके पहले आइए एक नज़र आज के दिन इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं 7 दिसंबर की सात दिसंबर की अगर बात करें तो दो में डमार्क के कोपेनहेगन में जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था 2007 में आज ही के दिन यूरोप की कोलंबर प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली अटलान्टिस की बहुप्रतीक्षित उड़ान तकनीकी कारणों से स्थगित हो गया था 2008 की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा ने चंद्रमोहन को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया और भारत गुल्फर ज्यू मिल्का सिंह ने जापान टूर का किताब जीता था 2004 की बात करें तो हमीद करजाई ने अफगानिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी आज के दिन सात दिसंबर को 2003 में आज ही के दिन रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे और 2001 की बात करें तो कांधार में तालिबान ने हथियार ढाले और विक्रम सिंगे श्रीलंका के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए तो ये थी कुछ ख़ास बातें आज के दिन इतिहास के पन्नों से आप सबके लिए और आइए इसके साथ ही आज के दिन जन्म उन ख़ास लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन है तो सात दिसंबर की बात करें तो उन्नीस में आज जी के दिन अर्जुन राम मेघवाल का जन्म हुआ जो भारतीय राजनेता रहे उन्नीस में आज जी के दिन मारियो सोरेस का जन्म हुआ जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे अट्ठारह में 1889 में आज जी के दिन राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ जो आधुनिक भारतीय संस्कृत और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान रहे 1887 में 1887 एटी में आजी आज के दिन गोविंद सिंह राठौड़ का जन्म हुआ जो भारत के जाबाज सैनिकों में से एक थे इसके साथ अठारह में आज के दिन जितेंद्रनाथ मुकारजी का जन्म हुआ जो भारतीय क्रांतिकारी थे और इसके साथ में चनी आज के दिन जन्म में उन खास लोगों की बात करते हैं अर्चना जी आपके भतीजे का नाम <laughs> हाँ, मेरे मेरे का नाम uh, मेरे दो भतीजे, परजन्य जी, एक जी जी uh, पर्जन्यजन्य का बर्थडे अभी गया तो अक्टूबर ढेर सारी खुशियाँ प्यार है आपके लिए खास ये Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Vedant. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. <laughs> चलिए वेदांत बहुत सारी खुशियाँ आपको तो चलिए दोस्तों वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का और फिर मिलेंगे कल और शाम को हम लोग मिलेंगे चार बजे जी हाँ चार बजे जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग एक शब्द के साथ जुड़ते हैं तो कौन सा शब्द आप लेना चाहेंगे कल हमने दो शब्द से गाने सुने थे निश्चित तौर पर दो शब्द के गाने बहुत सारे हैं कुप्राम जी ऐसा कह रहे थे तो मैं चाहूँगा कि आज भी हम लोग दो शब्द के ही गाने सुनते हैं है ना तो कोशिश करिएगा अच्छे अच्छे गाने आप याद करके मुझे बताइएगा और फिर हम लोग कल नया शब्द लेते हैं क्योंकि कल आपने नहीं सुना था रेडियो इसलिए आज फिर से रिपीट करते हैं उसी शब्द को और इसी के साथ मैं आपसे अर्चना जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहें रेडियो मधुबन के साथ थैंक यू रमेश जी। <laughs> ओम शांति ओम शांति थैंक यू अर्चना जी तो दोस्तों चलिए जाते जाते आपको श्रेया घोषाल का एक खूबसूरत वजन के साथ छोड़े जा रहा हूँ फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति